विवेकानंद साहित्य भारत इसके बाद वक्ता ने विवाह की स्थिति का वर्णन किया और बताया कि प्राचीन काल में जब सह शिक्षा प्रणाली फल फूल रही थी स्त्रियों को क्या सुविधा दी जाती थी भारतीय ऋषियों के विवरणों से महिला ऋषियों का भी स्थान है ईसाई धर्म में सभी पैगंबर हुए हैं जबकि भारत में धर्म ग्रंथों में महात्मा स्त्रियाँ एक प्रमुख स्थान रखती हैं गृहस्थ की उपासना के पाँच लक्ष्य होते हैं उनमें से एक विद्या पढ़ना और पढ़ाना है दूसरा मुख जीवों की उपासना है अमेरिकनों के लिए इस दूसरी उपासना को समझना और यूरोपियनों के लिए इस भावना का मूल्यांकन करना कठिन है अन्य राष्ट्र सामूहिक रूप से पशुओं की और एक दूसरे की हत्या करते हैं और इस प्रकार वे रक्त के एक सागर में निवास करते हैं एक यूरोपियन ने यह कहा था कि भारत में पशु हत्या न होने का कारण यह माना जाता है कि उनमें पूर्वजों की आत्माएं होती हैं यह कारण तो एक ऐसे बर्बर राष्ट्र के ही योग्य है जो पास्विकता से अधिक एक पग आगे न बढ़ पाया हो तथ्य यह है कि यह तर्क भारत के कुछ नास्तिकों ने अहिंसा और आत्मा के पुनर्जन्म के वैदिक सिद्धांत को अयुक्त सिद्ध करने के लिए दिया था यह धर्म की मान्यता कभी नहीं रही वह तो एक निरय मत की धारणा है वक्ता ने मुख्य पशुओं की उपासना का बड़ा सजीव वर्णन किया आतिथ्य की भावना भारत की स्वर्णिम भावना को वक्ता ने एक कथा द्वारा चित्रित किया दुर्भिक्ष के कारण एक ब्राह्मण उसकी स्त्री और उसके पुत्र वधु ने कुछ समय से भोजन नहीं पाया था परिवार का प्रधान बाहर निकला और खोज के बाद उसे थोड़े से जौ मिले वह उसे घर लाया और उसके चार भाग किए और वह छोटा सा परिवार जब उसे खाने ही वाला था तो द्वार पर दस्तक सुनाई पड़ी बाहर एक अतिथि था चारों भाग उसको अर्पित किए गए और वह अपनी भूख शांत करके चला गया उसका सत्कार करने वाले वे चारों व्यक्ति भूख से मर गए भारत में यह कथा या प्रदर्शित करने के लिए कही जाती है कि आतिथ्य के पवित्र नाम पर किस सीमा तक जाना चाहिए वक्ता ने अपना भाषण प्रभावपूर्ण ढंग से समाप्त किया आद्योपांत उनका भाषण सरल था पर जब वह कल्पना में बह जाते थे तब उनका वर्णन मनोरम कवित्व से भर उठता था यह प्रकट होता था कि यह प्राच्य बंधु प्रकृति के सौंदर्य के निकट और सचेत निरीक्षक रहे हैं उनकी आत्यंतिक आध्यात्मिकता उनकी एक ऐसी विशेषता है जिसका स्पर्श उनके श्रोताओं को भी होता है क्योंकि वह आध्यात्मिकता जड़ और चेतन सभी वस्तुओं के प्रति उनके प्रेम तथा समन्वय और परोपकार के दिव्य विधान की रहस्यमयी कार्य के भीतर उनकी बहनी अंतर्दृष्टि के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है